ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रण में खिला गुलाब स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित डॉक्टर शरद ठाकर की कहानी देश प्रेम सदियों से बनाया है वतन का हौसला तू देख दुश्मन बच्चों को नहीं बच्चों का ये हौसला तू देख दुश्मन इंडियन आर्मी के राजपूत रेजिमेंट के सीनियर सिपाही हुकुम सिंह शेरावत ने मेजर करतार सिंह के ऑफिस में कदम रखने के पहले एक बार फिर जेब से निकालकर कर बेटे का पत्र पढ़ा मेरे प्यारे पिताजी आपके बेटे विक्रम का प्रणाम वैसे तो मैं आपसे सख्त नाराज हूँ और आपसे बात भी नहीं करता मगर क्या करूँगा मजबूरी है इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ आपको देखे एक साल बीत गया चार महीने पहले मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी फिर भी आप नहीं आए। मेरी गर्मी की पूरी छुट्टियां बेकार हो गई। छोटा चिंटू अभी, अभी बहुत छोटा है उसे तो उसे खेलना भी नहीं आता तो आप यहाँ पर होते तो मेरे साथ खेलते मगर जाओ मेरी आपके साथ कुट्टी। लेकिन इस बार आपको आना ही होगा मेरी सालगिरह करीब आ रही है और आपके बिना मैं केक नहीं काटूंगा दादाजी अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं दादीजी अब देख नहीं पाती और मेरी मम्मी आपकी तस्वीर के सामने रोती रहती है इस बार आप जरूर आ जाना छुट्टियाँ न मिले तो बड़े साहब को मेरी यहाँ चिट्ठी बता देना आप अगर न आ पाए तो मैं बड़ा होकर और कुछ भी बनूंगा लेकिन सिपाही कभी नहीं बनूंगा सूबेदार हुकुम सिंह की आंखें एक बार फिर गीली हो गईं। पत्र के अंत में लिखे गए आपका बड़ा बेटा विक्रम सिंह पर, उनकी दृष्टि स्नेह में भीगे पंख की तरह उन शब्दों पर फिर गई। ऐसा लगा जैसे हृदय सीने से निकलकर आंखों में समा गया वह समझ गया कि अक्षर भले ही बेटे के थे पर उसमें विचार उसकी माँ के थे विक्रम बड़ा अवश्य था पर छोटे चिंटू से केवल दो साल ही बड़ा था ऐसा पत्र लिखना उसके वश की बात न थी पत्र के एक एक अक्षर में व्यक्त होती तड़प, पीड़ा, वेदना और प्रतीक्षा यह सब तो वास्तव में हुक्म सिंह की आंखों के सामने एक गोरा मुखड़ा खिल उठा लश्करी बूट पटकता हुआ वह साहब के सामने चाखड़ा हुआ एक सैल्यूट ठोक दिया मेजर करतार सिंह ने सिपाही के सामने देखा सूबेदार अगर छुट्टी मांगने आए हो, तो लौट जाओ जंग शुरू हो चुकी है और, और आर्मी, आर्मी का एक भी जवान, जवान, जवान मोर्चा छोड़कर नहीं जा सकता फिर चाहे पिताजी की मौत हो गई हो या फिर घर पर जवान बहन की शादी होने वाली हो, और भी कोई बात है तो सर छुट्टी मांगने के लिए ही आया हूँ ये चिट्ठी ये चिट्ठी मेरे बेटे ने आप खुद पढ़ सकते हैं सर मेजर करतार का माथा घूम गया उन्होंने आदेश दिया सावधान पीछे मुड़ चल, उ सख्त वर्दी के भीतर सिपाही नरम पड़ गया और तेज कदमों से बाहर निकल गया ये एकदम सच्ची घटना है कारगिल युद्ध के खूनी दिन थे कौवे जैसे और सियार जैसे लुच्चे दुश्मन भारत के मान शिखरों पर गिद्ध दृष्टि डाले हुए थे एक बार फिर हमारे हिमालय की बर्फीली चादर जवानों के खून से रंग रही थी रोज रात होते ही तोपों और मशीन गनों की गगनभेदी आवाजों से पर्वत मालाए काप उठती थी और सुबह होते ही बंगाल राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश आदि अलग अलग, अलग अलग राज्यों में राह देखती, देखती माताओं के लाडले, लाडले लाश बन लाश कफन ले में लेटकर अपने अपने, अपने गांव वापस लौट रहे थे यहां छुट्टी पाने के लिए शहीद होना पड़ता था परिवार जनों से मिलने के लिए लाश बनना पड़ता था ऑफिस में ऐसी गेट आउट कहे जाने के बाद हुकुम सिंह का दिमाग फिर गया ये भी कोई जिंदगी है जंग शुरू हो चुकी है तो मैं क्या करूं? लश्कर में दूसरे पंद्रह लाख सैनिक हैं। मेरे अकेले पर थोड़ी ही हार हारजित टिकी हुई है घर पर बूढ़ा बाप है जिसके पैरों का इलाज करवाना है माँ की आंखों में आए मोतिया का ऑपरेशन करवाना है बेटे के जन्मदिन पर केक काटना है और नन्हे चिंटू को गोद में लेकर दुलारना है और और कोई और भी तो है घर में जिसके कोमल गालू को प्यारे को हुकुम सिंह का दिमाग तेजी से घूम गया उसे लगा कि उसके माथे पर कोई हथौड़े से वार कर रहा है अंदर ही अंदर तिल मिलाता हुआ उसने सोचा जन्नू में जाए ऐसी नौकरी भाड़ में जाए ये वर्दी तिरंगे को फना है तो शान से फहरे उसे हवा देने के लिए करोड़ों नौजवान अपनी सांसें दे रहे हैं आजादी की हिफाजत करना अकेले हुकुम सिंह की जवाबदारी नहीं है भारत माता नसीब वाली है उसके तो करोड़ों बेटे हैं लेकिन मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और मेरे भी तो केवल दो ही बेटे है दिल की भड़ास निकल गयी तो हुक्म सिंह थोड़ा नरम पड़ा और विचारने लगा अब क्या किया जाए छुट्टी तो, तो किसी तरह तो हासिल करनी, करनी ही है मेजर से बड़े साहब से मिलकर आता तभी उसके कानों में आवाज टकाई, टकाई। पलट कर देखा तो डाकिया था हुकुम सिंह, तुम्हें मेजर साहब बुलाते हैं हुकुम सिंह विचारने लगा निश्चित ही गांव से चिट्ठी आई होगी और घर में कुछ अशुभ हुआ होगा हुक्म सिंह मेजर साहब के सामने पेश हुआ करतार सिंह के हाथ में खुला पत्र था और चेहरे पर गंभीरता। लो पढ़ो तुम्हारे बड़े बेटे की चिट्ठी है हुकुम सिंह पत्र पर चीते की तरह झपट पड़ा फिर उसे होश आया कि सामने मेजर साहब बैठे हैं। वह फिर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया सुबेदार, आराम से कुर्सी में बैठो और खत पढ़ो हुकुम सिंह ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की प्यारे पिताजी, पिताजी मेरी इसकी पहली की चिट्ठी मिली होगी वो मैंने एक महीने पहले लिखी थी उस वक्त दुश्मन के साथ जंग नहीं छिड़ी थी उसमें मैंने लिखा था कि अगर आप मेरी सालगिरह पर नहीं आए तो मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूंगा। मगर पिताजी मैं अपनी यह धमकी वापस ले जाऊंगा आप छुट्टी लेकर मत आना यहाँ की सारी बातें भूल जाना मेरा जन्म तो हर साल आता रहेगा मगर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए ये पल बार बार नहीं आएगा केक तो हम वैसे ही काट लेंगे अगर आप कुछ काटना ही चाहते हैं, तो उस दिन एक दुश्मन का सर काट लेना दुश्मन की मौत ही हमारे जन्मदिन का जश्न होगा हमारा ख्याल तनिक भी नहीं करना डटे रहना अगर आप जीत कर लौटे तो पूरा गांव दिवाली मनाएगा और अगर शहीद हुए तो तो क्या हम भी राजपूत हैं सुबेदार हुकुम सिंह के शेर हैं। बड़े होकर दोनों तो भाई फौज में भर्ती हो जाएंगे अगर आप छुट्टियां लेकर गाँव आए तो हमारी और आपकी कुट्टी हो जाएगी विक्रम सिंह का प्रणाम पत्र के अंतिम अक्षर भीगे हुए थे किसी की आंखों से आंसू की दो बूंदे ढलकी थी हुकुम सिंह समझ गया कि लिखावट भले ही बेटे की थी पर भाषा और चाहत उसकी जन्मी की थी साहब हुकुम कीजिए मेरी ड्यूटी कहाँ पर होगी सुबेदार ने अपना सीना तान लिया मेजर खड़ा हुआ खिड़की के बाहर इशारा किया दूर बर्फीली पहाड़ी के ऊपर से दुश्मन के कुत्ते भोंक रहे थे और यहाँ पर एक हिंदुस्तानी शेर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने को तैयार खड़ा था अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शरद ठाकर की लिखी हुई, हुई, हुई, हुई, हुई, हुई, हुई, हुई, हुई एक सत्य घटना वाचक स्वर भारतीय परिमरी